तत्परम पुरुष ख्यार्ण वैतृष्यम तत्परम तत् आ रहा है पीछे से वैराग्यम शब्द की अनुवृत्ति होगी इसमें यानी वह वैराग्य परम पर नाम का होता है वह पर वैराग्य होता है जो पुरुष पुरुष के स्वरूप के ज्ञान से गुण वैतृष्यम गुणों में विदृष्णा हो जाती है यानी जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से पार्थक्य ज्ञात होने पर तीनों गुणों में सुख में भी जो वैतृष्ण हो जाता है वैरागी हो जाता है उसका नाम परवैराग्य है दृष्टा अनुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्त पीछे दृष्ट विषय बता दिए जो भी हमको वर्तमान में इसी जन्म में उपलब्ध होने वाले विषय हैं वो सारे के सारे दृष्ट का हैं ऐसी आनुश्रविक विषय जो अगले जन्म में मिलने वाले हैं तो दृष्ट विषय से आनुश्रविक विषय से दृष्टम से आनुश्रविकम च दृष्ट और आनुश्रविक जो विषय है उसमें दोषदर्शी दोनों ही विषयों में दोष देखने वाला इनमें दुख देखने वाला जो विरक्त है, इससे विरक्त हो गया है यानी इन विषयों में दोष जानते हुए जो इनसे विरक्त हो गया है अलग हो गया है उस वो पुरुष क्या करता है पुरुष दर्शनाभ्या पुरुष के दर्शन का अभ्यास से पुरुष के दर्शन का मतलब है यहाँ पर जो शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से या प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने के लिए प्रयास जो किया जा रहा था और उसकी पूर्णता हो जाने पर पुरुष को जानने के लिए जो अभ्यास होता है ध्यान आदि उससे पुरुष के ज्ञान के अभ्यास से नहीं पुरुष का बोध हो गया है स्वरूप का और उसका अभ्यास करते करते उसकी परिपक्व स्थिति बन गई इस स्थिति से तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि तत्शुद्धि उस दर्शन की ज्ञान की जो शुद्धि है यानी उसके जो विपक्ष हैं प्रतिपक्ष भावना आदि जो भी तत्व ज्ञान है उसके लिए जो अवस्था के बादक रजोगुण हैं तमोगुण हैं इनसे रहित कर देने की जो स्थिति है उसका नाम है शुद्धि यानी तमोगुण रजोगुण से ही रहित करने वाला रहित अवस्था शुद्धि और विवेक प्रविवेक प्रकृष्ट विवेक यानी बैराग की उच्चतम अवस्था पराकाष्ठा उसकी जो हो गई चित्त की शुद्धि पूरी तरह से हो गई अब उसमें न तम का लेश है संबंध है न रज का कोई संबंध है चरम सीमा आ गई उसकी और उस सीमा उस अवस्था में अब उससे ये अलग होया हुआ है जानता है अपने से पृथक इसको तो शुद्धि और प्रवेक से आप्यायित पूर्ण बुद्धि वाला उज विरक्त का ये विशेषण है पुरुष दर्शन दर्शनाभ्यासा शुद्धि प्रविवेक आप्याय बुद्धि विवेक दर्शन के अभ्यास से शुद्धि और विवेक से पूर्ण बुद्धि वाला आप्याय मैंने भरा हुआ बाला पूर्ण परिपूर्ण व्याप्त शुद्धि और विवेक व्याप्त बुद्धि बाला गुणेभ्यो व्यक्ता व्यक्त धर्म के भ्यो विरक्त गुणों से यानी जो व्यक्त रूप में संसार है तीनों गुण उसका व्यक्त रूप ये संसार है और अव्यक्त रूप प्रकृति है तो प्रकृति की समस्त अवस्थाओं से यानी कार्य अवस्था से कारण अवस्था से दोनों ही संपूर्ण अवस्थाओं से व्यक्ता व्यक्त जो धर्म है उसके प्रकृति के सभी धर्मों से जो विरक्त हो गया है इति ये जो हो ये जो अवस्था है ये बैराग्य की अवस्था है यानी कि फिर से इसको देख लीजिए दृष्ट दृष्ट और अनुसविक विषय में दोष देखने वाला जो विरक्त है, पुरुष अपने स्वरूप के ज्ञान से ज्ञान अपने स्वरूप के ज्ञान के अभ्यास से शुद्धि और विवेक से आप्याय पूर्ण बुद्धि वाला गुणों से प्रकृति के संपूर्ण धर्मों से जो विरक्त हो गया है या हो जाना है वह पर वैराग्य है ती अभ्यास से उसकी बुद्धि हो गई पूर्ण यानी उसकी बुद्धि कैसे पूर्ण हुई पूरी तरह से शुद्ध कैसे हुई पुरुष दर्शन अभ्यास पुरुष माने स्वरूप अपना जीवात्मा के स्वरूप से अभी नहीं होगा इसमें पुरुष दर्शन यानी कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इन सब से जो अभी युक्त देखता है ना एकत्व देखता है इस एकत्व का हट जाना अब और मैं अलग हूँ ये शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि सब मेरे से अलग हैं ये पुरुष दर्शन है इस दर्शन के अभ्यास से यानी इसका ध्यान करते रहने से इस ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते शुद्धि यानी इससे जो शुद्ध अवस्था हो गई चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया एक गुण वो हो गया और उसके लिए जो ज्ञान है अवस्था ज्ञान है इन दोनों से आप्यायित बुद्धि वाला इन दोनों से परिपूर्ण बुद्धि वाला यानी बिल्कुल मैं शुद्ध हो गया हूँ ऐसी अनुभूति वाला और ये मेरे से पृथक हैं सर्वथा पुरुष दर्शन से शुद्धि और प्रविवेक ये दो उत्पन्न हुए इस उत्पन्न हुए दोनों गुणों से युक्त बुद्धि वाला और इसके साथ और भी एक विशेषता बताई कि व्यक्ता व्यक्त धर्मों से प्रकृति के गुण प्रकृति अर्थ में है हाँ एक ही चीज़ है व्यक्ता व्यक्त धर्म में भ्योग धर्म के प्यो या धर्म के प्यो प्रकृति के जो व्यक्त धर्म हैं यानी संसार रूप में आए हुए हैं सारे और अव्यक्त धर्म में जो सीधे प्रकृति में अभी शतरजतम के रूप में है वो तो वहाँ भी इसने देख लिया प्रकृति में राग होगा जब बाहर के विषयों से अपर वैराग्य हो गया तो अब ध्यान समाधि कर लगाता रहेगा ये तो ध्यान लगाने में जब इसकी सात्विक अवस्था होगी तो वहाँ भी तो इसको बहुत अधिक सुख होगा ना तो बाहर के सुखों से तो हो गई थी विरक्ति इसकी लेकिन अभी अंदर वाला जो सुख इससे बढ़कर के उत्पन्न हुआ तो उसमें हो सकता था कि फिर लगा रह जाए ये अव्यक्त सुख।, सुख है यहाँ की दृष्टि से यानी प्रकृति से जो सीधा सुख मिलना है इसको या अंतकरण में समाधि से जो कह लो समाधि की अवस्था में उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो अव्यक्त धर्म है इसका प्रकृति का तो उससे भी विरक्त हो जाना वो व्यक्ति व्यक्त धर्म है तो ये जो अवस्था आ जाती है ये पर वैराग्य अवस्था है इसी के लिए कहा तद्वयम वैराग्यम वो वैराग्य दो प्रकार का होता है उसमें से तत्र उत्तरम जो आगे का वैराग्य होता है वो क्या है ज्ञान प्रसाद मात्रम ज्ञान की केवल उच्च अवस्था है यानी उसमें और कुछ होता नहीं है तो लगता ही लगता है कि सब हो गया मेरा इसमें तो इससे छूटना था अलग होना था या बिछियों को छोड़ना था संबंध काटना था ये कार्य थे लेकिन वो अंतिम अवस्था आती है उसमें कुछ होता नहीं कार्य नहीं होता उसमें केवल लगता ही है कि हो गया ये अभी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते समय योगदर्शन पढ़ रहे हैं पढ़ने के बाद जब ये पाठ पूरा हो जाएगा तो पूरा होने के बाद अब क्या लगा पढ़ लिया पढ़ लिया गया और क्या अर्थ है ज्ञान ही तो है और क्या है पढ़ रहा हूँ मैं तो कुछ करना पड़ रहा है एक एक करके ज्ञान होता जाता है नया नया इन पढ़ लिया पढ़ने के अब क्या होगा पिछला ज्ञान भी जो अब होगा वो तो पिछला ही रहेगा ना तो वही यहाँ कह रहा है कि ये जो पर अंतिम अवस्था दूसरी अवस्था होती है एक में तो ऐसा होता जा रहा है अभ्यास करते समय परवेराग की स्थिति बनती जा रही है चित्त की शुद्धि हो रही है रजोगुण तमोगुण हटते जा रहे हैं सत्यगुण बढ़ते जा रहे हैं ऐसा परिणाम आ रहा है उस वो भी है परवेराग की अवस्था एक अवस्था वो भी है जो चित्त में अंतर आ रहा है लेकिन दूसरी अवस्था जो है उसमें कहीं कोई अंतर की चीज़ नहीं है इस हाँ इसके दो विभाग यही हैं पहला विभाग यही दिखा दिया ना ऊपर ये इनसे क्या हो जाता है सबसे विरक्त हो जाता है तो इसमें चित्त की शुद्धि आदि होती है ये पहली अवस्था है यानी अपर वैराग्य में ये सब नहीं होता है अपर वैराग्य में केवल विषियों से कटता है विषय फिर भी आंतरिक रूप में जुड़े रहते हैं उससे यहाँ आंतरिक रूप से कट जाता है और कट के चित्त में अंतर आ जाता है चित्त पूरा सात्विक हो जाता है हाँ ये अतिक्रांत वाला हो जाएगा चौथे वाला ये हो जाएगा पहले वाले में तो कुछ है नहीं दूसरे वाले में अपर वेराइटी का तीसरे वाले में प्रवैरागी होगा ये चौथे का हो जाए प्रवैराग के बाद की स्थिति समझो जी यानी जब प्रकाश था इसकी होगी प्रवैरागी की अभी भी मतलब थोड़ा सा तो है ये संस्कार दग्दी अभी भी नहीं हुए हैं इसके अभी अपना स्वरूप जाना है इसमें स्थिति का पता तो चल गया है कि ऐसी स्थिति है होती है लेकिन उसको अभी यानी जो परिणाम आना चाहिए ना अब कोई कष्ट राय नहीं कारण नहीं रहे बीज इसका नहीं समाप्त हुआ है ये ये अतिक्रांत वाले का है तो अंतिम वाले का तो आ, वो अंतिम है हाँ तीसरे में होता जाएगा वही चीज़ें होती जाएगी हो रही है पड़ रही है उसमें स्थिति आ गई उसके आगे कुछ होती नहीं है वो सप्ताह प्रांत भूमि वाला है वो परवेराइए दो तरह का होता है एक में तो चित्त की शुद्धि आदि होती है वो अंतर्णित हो गया नहीं अपर नहीं आएगा इसके ही दो भाग हो जाएंगे हाँ तो पर जो स्थिति होती है उत्कृष्ट स्थिति वो केवल ज्ञान मात्र है ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था प्रसाद मन उत्कृष्ट अवस्था उसमें वह जो उत्तर वाला भाग है आ, बेराग, पर वैराग्य का जो अंतिम भाग है हाँ वो क्या होता है केवल ज्ञान प्रसाद होता है ज्ञान की पराकाष्ठा होती है ज्ञान की सीमा होती है क्या होती है तद ज्ञान प्रसाद मात्रम यश्योदय जिसके उदित होने पर प्रकट होने पर यश्य उदय यहाँ उसी ज्ञान प्रसाद मातृ अवस्था जिसके उदय होने पर प्रकट होने पर प्रद्युतित प्रद्युतित ख्याति ख्याति के जाग जाने से यानी वो अवस्था जब उत्पन्न हो गई तो वो ज्ञान काम करने लगा अनुभूति विशेष काम करने लगा तो वो जो है प्रद्युत ख्याति प्रत्युदित ख्याति जिसके आ जाग जाने पर उस जागी हुई ख्याति वाले का प्रत्युत ख्याति यही विवेक ख्याति जो मैं अभी ये ज्ञान की चरम अवस्था जो बताई ना वो अवस्था उसके उदित होने पर अब जिसकी ये उदित हुई है उसकी प्रद्य हुई ख्याति जो विवेक उत्पन्न हुआ उसका प्रद्युदित ख्याति जिसकी ख्याति उत्पन्न हो गई है विरक्त यानी पीछे से जो आ रहा है वो होता है एवं मन्यते अब ऐसा मानने लगता है हाँ वो व्यक्ति ऐसा मानने लग जाता है क्या प्रापणीयम जो प्राप्त करने का था वो प्राप्त हो गया क्षीणा क्षेत्रव्या छीन करने योगे जो क्लेश थे उनको छीन कर दिया और नहीं बचे कुछ भी छिन्नः इसी के साथ श्लिष्ट परवा भव संक्रमण श्रेष्ठ पर्वाने चिपकने वाले चिपके हुए पर्व वाले जुड़े हुए पर्व वाले जो भाव संक्रम था यानी अगला जन्म दिलाने वाला जो कारण था भाव संक्रमण अगला जन्म दिलाने वाला जो संबद्ध हुए कारण वाला जो भाव संक्रम अगला जन्म जन्मदिनाने वाली स्थिति है जिसके अभिच्छेदात यानी जिसके ना क्षीण होने पर नष्ट ना होने पर यानी अगला जो जन्म दिनाने वाला कारण है भाव संक्रम का वो नष्ट हो जाता है कहने का मतलब है लेकिन जिसके नष्ट नहीं होने पर अभी पहले ये बता संकेत कर दे रहे हैं यस्य अविच्छेदात श्लिष्ट पर वाह संक्रम है जिसके बिना नष्ट हुए क्या होता है जनित्वा मरियते मर करके जन्म जन्म करके करके जन्म लेके मरता है वो तो जायते फिर मर करके जन्म लेता है यानी जीता मरता जीता मरता रहता है जिसके कारण वो जो बहुत संक्रम है जिसके कारण मरता जीता वही क्या हुआ छीना उसको छीन कर दिया छीना नष्ट हो गया वो यानी जिसके नष्ट हुए बिना जीता मरता रहता है वो अब नष्ट हो गया तो नष्ट होने के बाद अब क्या होगा फिर वो अब उसको लगेगा कि अब मेरा कोई अंतिम जन्म तो होगा ही नहीं अगला देखिएगा का कारण तो नहीं रहे यदि ज्ञान से वराका वैराग्यम तो इस प्रकार से ज्ञान की जो पराकाष्ठा है चरम सीमा है जिसमें ये लग जाता है कि जो प्राप्त करने का था वो प्राप्त हो गया है जिसमें ये लगने लगता है कि जिसके कारण मैं जीव जी मर रहा था मरना जीना हो रहा था वो अब नहीं होगा ऐसी अनुभूति उसको लगने हो, हो जाती है यानी मेरा अगला जन्म नहीं होगा उसको साफ साफ दिखता है क्योंकि उसके जो कारण थे अगले जन्म दिलाने वाले अब नहीं रहे नहीं रहे तो लगेगा ही तो उसको दिखने लग गया कि मेरा जन्म नहीं हुआ तो ये जो दिखना है ये भी एक जान है ऐसा लगना ये भी एक जान है तो ये जान क्या है और जान तो पहले ही हो गया था ये अगला जन्म नहीं होता है अगर ये नष्ट हो जाता है तो लेकिन अब ये प्राकाष्ठा पर आ गया अब तो मेरा बिल्कुल नहीं होगा जन्म उसको लगने लग गया दिख गया तो यही जानव से पराकाष्ठा जिस प्रकार से और ये सब बैराग की अवस्था है हाँ यानी बैरागी में होने पर ही ऐसा लगता है पर बैरागी जब होता है तो यही लगता है ये मेरा जन्म नहीं होगा जो मुझे होना चाहिए था वो तो में हो गया अभी ईश्वर वाला भाग इसमें नहीं थे यानी यहाँ की दृष्टि से सब कह रहा है प्राप्त में यानी कि जो अब जीऊँगा मरूंगा नहीं मैं अब अपनी स्थिति में आ गया अब आने के बाद ठीक है अब ईश्वर वाला केवल रह गया है वो इसमें प्राय नहीं दिखाते हैं वो तो प्रणिधान आदि वाले में वो कहीं दूसरी जगह दिखा देगा अंतर नहीं तो है वो पर यहाँ चूंकि केवल बैराग की दृष्टि से दिखाना है लोग से अलग करने के लिए पार्थक्यवस्था को दिखाने के लिए वो तो ये काम तो मेरा हो गया बस ये हो जाता है ना पिछली जब बाधाएँ हट जाती तो यानी कि बुखार चल रहा था अब वो उतर गया अब उतरते ही भागदौड़ तो नहीं करेगा वो लेकिन वो तो गया हाँ काम हो गया रोग चल गया अब कोई चिंता वाली बात नहीं है नहीं कारण है कार्य कारण है अपरवैरागिक कारण है संप्रजात समाधि उसका कार्य है परवैरागी कारण है असंप्रजात समाधि उसका कार्य है ऐसे दोनों यानी इसके बाद ये होता है इसके बिना नहीं होता है इसके होने पर होता है हाँ हाँ अपरवैरागिक होने पर ही संप्रजात समाधि होगी नहीं होने पर नहीं होगी इस तरह से ये कार्य कारण है पर नहीं होगा तो असंप्रजात नहीं होगी हो जाने के बाद होती है वही अब ये बताएगा जाना से पराकाष्ठा वैराग्य में वैराग्य जो है पर वैराग्य ही क्या है जान की पराकाष्ठा है यानी जिसमें ऐसा सब लगता है शेष काल में ऐसा नहीं लगेगा वो स्मृति से लग जाए हो सकता है संकल्प के कारण लग जाए हो सकता है संभावना दिखने से हो सकता है लगने लग जाए लेकिन जिसमें ये सारी चीज़ें हट जाएगी सीधी दिखाई देगी ये तो स्थिति है यानी प्रकृति से मेरा संबंध नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता तो वैशिष्वा अवस्था हाँ हो जाती है तो इसी को कहेंगे एतस एत एवि इसी अवस्था की न अंतरीय कम बिना व्यवधान वाला अंतराय रहित वाला में थी कैवल्य होता है ठीक इसके बाद कैवल्य होता है बीच में और कुछ नहीं होता है कोई भी बाधा नहीं अब केवल होनी है उसको ईश्वर के साथ जुड़ना है और कुछ काम नहीं होता है यहाँ ना अंतरियकम बिना व्यवधान के अंतर्यक माने व्यवधान न अंतरियक बिना व्यवधान वाला या बिना व्यवधान के केवल्यम जो कैवल्य के होता है इसी अवस्था के से आगे की अवस्था केवल की होती है बिना विवधान के नहीं ठीक इसके आगे की अवस्था केवल की होती है अंतराय बाधा हो गई बीच ने उसको पार करेगा जैसे संप्रजात समाधि हो गई अब उसको असंप्रजात में आना है तो क्या है? बीच में बाधा है परवेराई उसको करना पड़ेगा अब ये जब स्थिति बन गई पैर पैर की तो उसकी अब होगी होगी केवल की स्थिति वो मर जाए एक अलग बात है कोई उसको भांग पिला दे फिर से पकड़ के तो इनमें फिर हो सकता है पीछे आ जाएगा प्राकृतिक स्थिति से यानी द्रव्यात्मक कारण से कुछ होता है तो उसका नहीं यहाँ गढ़ना पौधिक दृष्टि से अपनी ओर से नहीं लौटेगा लौटने की कोई संभावना नहीं रहती बाकी अवस्थाओं में तो स्वयं ही लौटते हैं ना एक बार पिया फिर दोबारा पिला दिया उसको महीने तक पिलाते रह एक ही बार थोड़े पिलाएगा जिसको नष्ट करना होगा किसका क्योंकि सारा का सारा काम बुद्धि का है सत्यगुण का है और ये पदार्थ तमोगुणी होते हैं तमोगुण गुणों का आपस में निदान नहीं होता है बुद्धि के कारण ही रोक के रखता है वो उसको लेकिन फिर भी तमोगुण प्रभावित करेगा जब सत्यगुण के कार्य निष्क्रिय हो जाएंगे तो रजोगुण तमोगुण आ भी हो जाएगा फिर उससे संबंधी बुद्धि उत्पन्न होने लगेगी ऐसा बताने वाला कौन बचेगा मेरी मुक्ति तो होने वाली थी उसने बांग पिला दिया और फिर मैं रह गया ऐसा लगभग नहीं होता है ये वो है एक क्या कह सकते हैं इसको है कह सकते हैं हाँ मतलब भाई ये ना समझ ले कि इतना काम हो गया तो अब क्या करना है हो गया मेरा सारा यानी सावधानी फिर भी रखनी पड़ेगी उपासना फिर भी करनी पड़ेगी ऐसे सारे काम उसकी झमके तो चलेंगे अब तो उसके बाद नहीं है कि ये सब छोड़ दिया फिर वापस मेरा सब कुछ हो गया अब एक ही काम रह गया अभी वाह कराना है वो बताया था ना वो एक था परवेरा के वाला वो, तो था वा था था। वा वो सब कुछ हो गया उसने बताया ना चारों वेद पढ़ लिया ब्राह्मण पढ़ लिए सब कुछ पढ़ लिया और मेरा कोई काम बचा ही नहीं अब क्या करूं हाँ सब हो गई थी आत्म भी हो गया ईश्वर का दर्शन भी कर लिया सारे काम हो गए मुक्ति भी हो गई उसके बाद अब खाली हो गया मैं तो अब क्या करूँगा अब मैं सोच रहा हूँ विवाह कर लेता हूँ ये बोला एक ब्रह्मचारी था वो अल्मोड़ा में मिला था मुझे एक बार हिमालय पर तो उसके पिताजी गंगोत्री में रहते थे उन्होंने कहा मेरे तो पिता पीढ़ियाँ चल रही है समाधि लगाने की मैंने भी लगा ली है तो सारे काम हो गए उसके पिताजी भी ऐसे थे समाधिस्थ थे तो बेटा भी समाधिस्थ हो जाएगा तो ऐसा ना सोच ले कोई सारे काम हो गए तो मैं फिर वापस उल्टा कर सकता हूँ उसकी सावधानी के लिए है कि आगे भी वैसे चलता रहेगा वो पीछे लौटने की स्थिति नहीं होनी चाहिए आगे चले रहने थो पाय द्वय नित्तवृत्ते कथम उच्यते सम्रज्ञाता समाधि रीति अब इन दोनों प्रकारों से यानी अपर वैरागी के विधि से और पर वैरागी की विधि से जो चित्तवृत्ति का निरोध बता दिया गया कि इन दोनों प्रकारों से चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध होता है उसमें कह रहे हैं कि अथोपाय अथोपाय तो द्वय अब इन दोनों उपायों से निरुद्ध चित्त वृत्ति चित्त की वृत्तियों का जिस, जिसकी चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध हो गई है उसकी चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध कर देने वाले की पहले वाली बता रहे हैं कथम उसकी जो सम्प्रजात समाधि होती है वो कैसी होती है यानी अपर वैराग से जिसकी चित्त की वृत्तियाँ रुक गई है दोनों दोनों से दोनों की अलग अलग बताएँगे आगे इसलिए यहाँ साथ में ले लिया ना कि होने के बाद फिर उसकी संप्रजात समाधि कैसी होती है ये क्रम नहीं लेना है नहीं वैराग होने पर जो चित्तवृत्ति जिसकी निरोध होगी उसकी संप्रजात कैसी होती है और पर के बाद जिसकी चित्तवृत्ति निरोध होगी उसका असम्प्रजात कैसा होता है ऐसे अलग अलग बताएंगे इसमें ये इस क्रम से ले लेना चाहिए कि दोनों प्रकारों से जो चित्त की वृत्तियों का निरोध कहा है तो जिसकी चित्त की वृत्तियाँ निरोध हो गई उसकी संप्रजाता समाधि कथम उचित उस विषय में कहते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमत् संप्रजाता वितर्क रूप अनुगमात विचार रूप अनुगमात आनंद रूप अनुगमत अस्मिता रूप अनुगमात संप्रजाता समाधि बहुति वितर्क के स्वरूप का बोध होने से वितर्क समाधि में जो विषय होते हैं उसके स्वरूप का बोध होने से संप्रजात समाधि होती है विचार के जो विषय हैं सूक्ष्म विषय हैं जो उनके स्वरूप का बोध होने से सम्प्रजात समाधि होती है आनंद के स्वरूप का बोध होने से सम्प्रजात समाधि होती है और अस्मिता के स्वरूप का बोध होने से सम्प्रजात समाधि होती है यानी इन चारों विषयों को के स्वरूप का ज्ञान होने से चार। ये चार प्रकार की समाधि होती है यानी चारों में, चारो में संप्रजात ही कहलाती है हाँ अस्मिता के स्वरूप का बोध होने पर जो समाधि होती है वो भी संप्रजात समाधि होती है आनंद के स्वरूप को जानने से जो समाधि होती है वो भी संप्रजात होती है अनुगम मन बोध अनुजान गम मन जाना वितर्क की जान से विचार की जान से आनंद की जान से और अनमिता के अस्मिता के जान से जो समाधि होती है वो सम्प्रजात समाधि कहलाती है अब वितर्क में लक्षण बता रहे हैं उसका वितर्क क्या है वितर्क समाधि वितर्क जो होता है चित्त से आलंबने स्थूल आभोग जिस समाधि में चित्त का आलंबन में स्थूल भोग लिया जाता है या स्थूल भोग रहता है वो वितर्क समाधि कहलाता है जो आभोग भोग रहता है वो उसी में भोग के साथ ये अलग से अपने पूरा भोग कह लो जाता है। चित्त के आलंबन में स्थूल आभोग जहाँ रहता है आभोग में ना असमंता भुज्यते सब प्रकार से जिसको जाना जाता है उसका नाम आभोग हो गया तो स्थूल आभोग जिस समय चित्त का आलंबन रहता है यानी स्थूल भूतों का स्थूल पदार्थों का ज्ञान तत्व ज्ञान जिसमें किया जाता है या समाधि की जिस अवस्था में इन स्थूल पदार्थों का तत्व ज्ञान होता है अब वो तत्व ज्ञानी है वो क्या है वितर्क समाधि कहलाती है यानी जितने भी इंद्रियों के विषय है ना ये रूप रस, रसगंध आदि बाहर के जैसे गौ घोड़ा हाथी बंदर भूमि भवन पृथ्वी सूर्य आदि जितने भी सारे पदार्थ हैं जो प्रत्यक्ष हैं ये स्थूल उसमें आते हैं विषय में आते हैं तो ये विषय जिस समाधि के होते हैं या इनका जो तत्व ज्ञान होता है वो क्या होता है वितर्क समाधि होती है इसमें इस तरह इसको इसलिए कहा गया कि जैसे आप किसी गाय को या वृक्ष को देखते हैं आँख से तो इसको भी प्रत्यक्ष कहा गया है ये जान प्रत्यक्ष होता है ये और यथार्थ ज्ञान होता है लेकिन फिर समाधि में इसी को विषय बनाने का फिर क्या मतलब है यानी जो चीज़ आंख से दिख जाती है उसको समाधि में देखने का क्या अर्थ हुआ अगर ये शंका हो उसके लिए है कि प्रत्यक्ष से कभी भी किसी विषय का पूरा ज्ञान नहीं होता एक साथ यानी गाय के इधर का भाग देखेंगे तो उधर का तो नहीं दिखेगा ना पेड़ का इधर का भाग देख लिया उधर का थोड़े दिखता है लेकिन ज्ञान जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है पिछली स्मृतियों के जुड़ने से होता है अनुभूति पूरे की हो जाती है ना एक पत्ता देखने से पता लग जाता है ये आम का पेड़ है एक पत्ता देखेगा ये जामुन का है या यहाँ से जिसे देख रहे हैं वो पूरा पेड़ का हो तना तो दिख नहीं रहा है फिर भी कह रहे हैं ये आम का पेड़ है हाँ और इसमें ये भी है इसके जड़ भी होगा इसके नीचे ये भी होता है तो समाधि में सारा सारा ज्ञान हो जाएगा एक साथ और एक जैसे ही होगा अभी नहीं यही बता रहा हूँ ना लक्ष्य भेद गाय को देखने के बाद गाय के भीतर क्या है उसकी घास है कि नहीं है ये तो नहीं देखेगा समाधि में दिख जाएगा गाज भी होता है यानी एक ही साथ समान ज्ञान होगा पूरे का पेड़ देखने से जैसे बौद्धिक रूप में विषय का पूरा ज्ञान हो रहा है ना एक जैसा यदि भी दिखता नहीं है कि पेड़ का उस वो भाग भी होगा जैसे यहाँ से आपको ये शौचालय दिख रहा है या इनका कमरा इधर के कमरे दिख रहे हैं ना वो बिना देखे भी दिख रहे हैं ना, लेकिन ये कैसे दिख रहे हैं अभी अनुमान से दिख रहे हैं स्मृति से दिख रहे हैं ये तो इसमें भी पूरा नहीं दिखेगा अभी सारा ज्ञान एक समान नहीं होगा दिखता हुआ जो प्रत्यक्ष दिखता हुआ जितना भाग है और उसी से जुड़ा हुआ जितना भाग है दोनों ज्ञान एक जैसा नहीं होता है समाधि में दोनों एक जैसा होता है बस पूरे का यानी इसके पीछे ये कम गली है ना इसको देखते हुए गली का गली है ये जान आपको कैसा हो रहा है इधर से खड़ा होकर के देखो यहाँ से और यहाँ से खड़ा होकर देखो तो दो, दोनों जनों में अंतर होगा ना हाँ या आपको ये जैसे दिख रहा है इतना खाली भाग इसमें दोनों एक जैसा दिखता है यद्यपि ज्ञान हो रहा है कि इसकी बात गली है लेकिन गली कैसी है ये नहीं दिखती है सामान्य ज्ञान होता है मतलब तो। आधा ज्ञान सामान्य हो जाता है आधा विशेष होता है समाधि में पूरा एक जैसा ही हो जाएगा विशेष सा होगा हो बस लेकिन जितना जाना है उतना ही होगा एक अवयवी जो होता है ना अवयवी का आधा जान सामान्य आधा जान विशेष होता है प्रत्यक्ष से ऐंद्रिक प्रत्यक्ष से समाधि प्रत्यक्ष में पूरा ज्ञान एक जैसा हो जाता है बस इसलिए इसमें समाधि लगाने की अपेक्षा होती है तो जितने भी स्थूल विषय हैं उसमें पितक समाधि में इनका इस प्रकार से ज्ञान किया जाता है वो तो सारे लग जाते हैं कि ऐसा ही होगा ये बुद्धि की ओर है क्योंकि इसका पूरा ज्ञान नहीं होने से इससे संबंधी जो अविद्या है वो नहीं हटती है सामने तो दिख रहा है ना ये अशुद्ध है शरीर को देखते हैं तो सामने से दुर्गंध आ रही है फिर भी नहीं छोड़ते हैं ना उसको अंदर से लगता है तो सुखद है चाय डबल रोटी सूंघते हैं तो दुर्गंध आती है फिर भी खा जाते हैं ना क्योंकि चाटते हैं तो मीठी लगती है है? और चार पाँच दिन तक देने पर क्या होगा उसका हाँ हाँ मतलब उसमें घी लगा के रख दो कल के लिए तो क्या होगा और कितने दिन तक चलती होगी आगे दुकान से लाने के बाद साल भर तो नहीं चलती होगी दुर्गंध तो किसी किसी दिन आएगी लेकिन जी पे चाट के देखेंगे तो दुर्गंध थोड़े आएगी और मीठी लगेगी फिर खा जाएंगे चलो डबल रोटी नहीं खा रहे हैं कुछ और तो खा ही रहे हैं ना शरीर में आपको दुर्गंध आती है कि नहीं आती है आती है तो फेंक के आ जाते हैं क्या डोरे हैं ना इसको फिर भी क्यों पूरे का निर्णय नहीं हो रहा है समाधि में यही होगा कि उस दिन बिल्कुल नहीं आ सकती होगी फिर पूरे में एक जैसे जैसे बाहर दुर्गंध वाले भाग को देख करके हो रही है अनिच्छा इसमें वैसे पूरे में एक साथ हो जाएगी तो श्रीण श्रीण श्रीण श्रीण श्रीण श्रीण हो केवल शरीर फेंकने से थोड़े काम चलेगा मुक्ति नहीं होगी ना मुक्ति के लिए सारा फेंकना पड़ेगा केवल शरीर फेंकने से नहीं होगा शरीर भी उसमें आता है फेंकना कि धरती सूरज चांद सब फेंकने पड़ेंगे सोना चांदी भी हड्डी तो फेंकना ही है सोना भी फेंकना पड़ेगा तो केवल शरीर की के दुर्गंधी देखने से अभी तो बुद्धि भी तो उत्पन्न करनी है वो तो होगा ही नहीं अभी तो अंदर सारा तो पड़ा हुआ एक भाग ये हुआ या एक इंद्रिय के विषय में अभी हुआ बैराग पाँचों में होना चाहिए सारे में होना चाहिए वो सारा काम तो इसके आश्रय से ही होगा तो इतना भाग गिन लेंगे हाँ शरीर वाला भी रहेगा जुड़ा हुआ ये छोड़ने का है ही बाकी भी और भी करना है छोड़ने का तो तब तक, तक इसको डोएंगे, जब तक तो पानी नहीं आता है नल में तब तो अपना गंदा हाथ लेके घूमते ही कि नहीं काट के फेंकते तो नहीं है ना तो वैसे ही इसको डोना पड़ता है जब तक पानी जिस दिन पूरा आ जाएगा नहा लेंगे तब तो वितर्क से चित्त से आलम्बने स्थूल आभोग जिस चित्त के वितर्क समाधि में चित्त के आलम्बन में जो होता है वो स्थूल स्थूल आभोग होता है यानी स्थूल विषय होते हैं फिर सूक्ष्मो विचारा चित्त से आलम्बने सूक्ष्मो आभोग ऐसे कर देंगे इसको वो क्या हो जाएगा विचार समाधि हो जाएगी विचारा चित्त से आलम्बन है सूक्ष्मो आभोग ऐसे कर देंगे इसका तो अर्थ बन जाएगा यानी कि जिस समाधि में सूक्ष्म विषय आलंबन होते हैं सूक्ष्म विषय में आ जाएगा स्थूल स्थूलभूत से आगे सूक्ष्म सूक्ष्मभूत यानी तन्मात्रा तन्मात्रा आदि के जो विषय होते हैं यहाँ तक मन तक चला जा पंच तन्मात्रा ये होती है ना पृथ्वी जयलग्नि यानी जो नाम दोनों के एक ही है केवल उसको सूक्ष्म सूक्ष्मबूत कहते हैं पृथ्वी जयलग्नि वायु आकाश नाम उसके वही है रूपरस तो उसके विषय वो हैं रूप तन्मात्र मतलब नाम दोनों का एक ही है पृथ्वी तन्मात्र बोलते हैं ना उसको जल पृथ्वी तन्मात्र भी है यानी उसी का सूक्ष्म विषय वो है पांच तन्मात्रे भी पंच स्थूल भूतानी पांच तन्मात्राओं से पांच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं, रूपरस आदि उसी के क्या हैं विष वो हैं गुण हैं रूपरसगंध स्पर्शा पृथ्वी आदि गुणा ये पृथ्वी आदि के गुण हैं तो ऐसी तन्मात्राओं के भी गुण होंगे वहाँ पर मूल कारण है कि जिससे ये स्थूल भूत बना है वो पांच तन्मात्राएँ होती है नाम दोनों के एक ही हैं अलग से नाम नहीं है तन्मात्राओं के पृथ्वी तन्मात्रा जल तन्मात्रा अग्नि तर्मात्रा तो वो जिसमें विषय होते हैं हाँ, हाँ। वो विचार समाधि है विचार नामक संप्रजात समाधि है या विचार समाधि है ये वितर्क समाधि है जिसमें स्थूल स्थूलभूत विषय होते हैं वितर्क समाधि जिसमें सूक्ष्मभूत विषय होते हैं सूक्ष्म भूतों में यानी सूक्ष्म विषय ये सारे के सारे एक तरह से वहाँ तक ले जाते हैं अहंकार तक लेते हैं सारे इसमें ऐसे इंद्रियाँ आ जाएगी पाँचों तनमात्राएँ आएगी इंद्रिया और मन इतने सारे मन। इसमें आ जाएंगे अहंकार से जितने उत्पन्न हुए हैं सोलह वो सारे के सारे इस सु विचार समाधि के विषय होते हैं आनंदोहलादा हलाद जिसमें विषय होता है अहंकार और बुद्धि इससे उत्पन्न होने वाला जो आनंद है, हलाद है यहाँ से यानी गुण विशेष हो गया इन दोनों में तो द्रव्य विशेष रहता है स्थूल में स्थूल द्रव्य रहते हैं विचार में सूक्ष्म द्रव्य रहते हैं आनंद में अब गुण हो गया यानी आह्लाद सुख हो गया इसका विषय जिसमें सुख विषय होता है वो आनंद नामक संप्रजात समाधि होती है।, है, है हाँ इसमें अंतर्निहित तो रहेंगे अहंकार बुद्धि प्रकृति ऐसे कोई कोई यहाँ तक ले लेते हैं प्रकृति तक जितना है सब सूक्ष्म में आ जाए सूक्ष्म विषय तुम चा लिंग परिवशान आगे सूत्र आएगा सूक्ष्म विषय होता है वो अलिंग तक जाता है तो किसी के मत में प्रकृति तक सूक्ष्म विषय है क्योंकि अगले वाले में इसमें क्या कर दिया है ना गुण ले लिया तो द्रव्य की दृष्टि से गिनें तो पूरी प्रकृति आ जाएगी और नहीं गिनेंगे तो फिर उसमें होगा कि अहंकार बुद्धि वो प्रकृति के साथ वहाँ अस्मिता में लेते हैं जहाँ इनके साथ पृथक के दिखना होता है हमारा मतलब ये दोनों तरह का है हम तो प्रकृति तक लेते हैं सूक्ष्मी विषय प्रकृति तक है लेकिन द्रव्यात्मक रूप में उसका द्रव्यात्मक स्वरूप जो जानना होता है वो इसमें विचार में आ गया आनंद में केवल आनंद स्वरूप सुख आएगा वो आता है ना न्यून आनंद अधिक आनंद आनंद क्या बोलते हैं उसको पांच कोष कौन कौन से हैं अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष ज्ञानमय आनंदमय वो जो आनंदमय कोष है इसमें आनंद आनंद होता है न्यून आनंद अधिक आनंद और जितनी तरह के आनंद होंगे नहीं। गुण विशेष है वो सुख विशेष है सत्यत प्रकाश में है दूसरे ग्रंथ में इसमें आएगा कि किसी उपनिषद में होगा ये है तो उपनिषद आनंद समाधि होती है जिसमें ह्लाद विषय होता है चित्त से आलम ने ह्लादो दोलाद आभ होगा चित्त से आलम ने हला दो आब होगा, होगा। आनंद पहले कर दो आनंद बराबर चित्त से आलम आलम्बने लादो आभोगा लादा आबोगा ऐसे हो जाएगा ये लाद जिसमें विषय रहता है फिर चित संबित। एक एकात्मिका चित्त संबित अस्मिता एक आत्मिका केवल आत्मा मात्र की अनुभूति चित्त संबित यानी एकात्मिका संबित है इसमें एक आत्मा मात्र की संबित अनुभूति जिसमें रह जाती है यानी मैं इन सब से अलग हूँ ऐसा जो पार्थक के बोध है वो जिस समाधि का विषय होता है उसका नाम अस्मिता है हाँ एकात्मिका संबित चित्त से आलम्ब ने एकात्म का संवित अस्मिता निश्चित का आलंबन जिस समय केवल मैं हूँ मात्र केवल अपना अपनी अनुभूति मात्र होती है सबसे अलग यानी सबसे अलग भी कहो या अभी नहीं कहो अलग सबसे बस मैं हूँ इतने से तो अलग हो जाएगा मैं हूँ की अनुभूति इसमें मुख्य रूप से होती है अभी तक तो था ना संसार रहता है स्थूल रहता है तो स्थूल की अनुभूति होते हुए भी भीतर सूक्ष्म वाले भी से अभी रहते हैं उससे जुड़े हुए विचार वाले में आनंद अभी रहता है पीछे जानने योग्य और आनंद वाले में ये एकात्मता भी जानने योग्य विषय रहता है इसमें अब कोई जानने योग्य नहीं रहा अंतिम हो गया ये ये सारा का सारा अब जानेगा नहीं यानी जब अस्मिता रहेगा तो उस समय ये विषय नहीं रहेंगे स्थूल वाले आगे नहीं। हाँ यानी सुख सुविधा वो तो रहेगा उधर का ऊपर ऊपर वाला नहीं रहेगा नीचे नीचे वाला उसमें रहेंगे विषय इस तरह से हाँ तो यानी अब आनंद स्थूल भूत का ज्ञान उसमें नहीं आएगा होगा अब बात उठेगा नहीं लेकिन आनंद वाला ज्ञान उठ सकता है वितर्क वाले में सूक्ष्म उसका ज्ञान उठ सकता है इसमें जो क्या नाम है ये विचार समाधि विचार समाधि में स्थूल भूत बिल्कुल नहीं उठेंगे हाँ लेकिन वितर्क वाले में सूक्ष्म भूत उठ जाएंगे ऐसे हो जाएगा यानी अगला अगला जो है न वो मिलता है और सबसे अंतिम वाले में पिछला कोई नहीं मिलता है उसमें आनंद भी नहीं उठेगा हाँ एक एक छूटता जाएगा वो अगला अगली अगली समाधि बनती जाएगी तो पहला छूट गया तो तीन विषय जिसमें रहेंगे दूसरे में दो विषय रहेंगे नहीं तीसरे में दो रहेंगे पहले में तो चार हो गया दूसरे में तीन हो गया तीसरे में दो हो गया चौथे में एक रहेगा तो इस तरह से विषय क्रम रहेगा पाँचवीं पाँच समाधि कहाँ आएगी संप्रजात के चार ही वेद होते हैं पाँच वेद इसके बाद तो पर वैराग हो जाएगा धर्मिक समाधि किसी के मत में तो इसी का अंतिम भाग है अस्मिता का धर्मिक समाधि अभी मतलब शुरू जब होगी ना तब तो यही रहेगी अस्मिता यानी एक आत्मिता ही जान रहेगा आगे यही धीरे धीरे बढ़ेगा वो तो धर्मेग बन जाएगा उसमें पर वैराग जुड़ जाएगा आगे और किसी के मत में ये होगा कि प्रवैराग हो गया इसके बाद फिर असम के आरंभ वाला भाग जो होगा हाँ तो क्योंकि इस तरह से हो गया ना यहाँ से आगे सम असंप्रजात इधर से आगे असम तो यहाँ तो दिखता है कि यहाँ से दरी शुरू हुई है वहाँ कोई कोटा तो है नहीं कहाँ से क्या करें तीनों ही जैसे ही है बस प्रवैराग ये है बीच में वो वो ज्ञान मात्र है इसलिए इधर कर दो या उधर कर दो वो गोलमेल हो जाता है ठीक है।, है हाँ यानी पहले जो वाक्य बना दिया है ना इसी पर चारों बैठा दो वो अर्थ बन जाएंगे उसके नहीं नहीं नाम अलग है वो अस्मिता क्लेश के अंतर्गत आता है वो समाधि वाला नाम ने जिसे पीछे आया था ना योग योग के अंदर जो समाधियाँ थी दो ही समाधियाँ योग के अंदर वाली है तीन बिना योग के है तो नाम दोनों मिलता है तो नाम मिलने से अर्थ एक वो आवश्यक नहीं है वैसे तो यहाँ भी नाम मिलता है अस्मे भाव अस्मिता मैं हूँ का जो भाव है ये अस्मिता है और वहाँ होता है किसी दूसरे को भी अपना स्वरूप बना लेना वहाँ भी प्रधानता है केवल तो वो तो क्लेश है ये क्लेश नहीं है दोनों में भेद रही है तो हाँ। यानी उसको आ, सामने लाने वाला होता है दरमेव को पवम पगम भवती उसको सामने लाने वाला होता है नहीं वही नहीं होता है समाधि तो होती है लेकिन वही जो कहा था ना जिसमें रजोन कुछ नहीं रहता है केवल आत्मा की के अनुभूति होती है वो जो अवस्था है विवेक ख्याति वाली यानी चिति शक्ति की जो केवल अनुभूति जिसमें है ख्याति जिसमें हो गई है वो जो अवस्था है धर्म में को लाने वाली है तो ये अवस्था भी इसके बाद आएगी अस्मिता के बाद आएगी और अस्मिता के बाद सम्प्रचात कब बंद हो जाता है दरवाज़ा आगे नहीं है ये, आगे पर आगे आ गया उसके बाद असम शुरू होगा तो इस दृष्टि से फिर उसमें चला जाता है धर्मवे हाँ इसकी दिख जाती है ना दोनों ये अलग अलग हैं ये अभी देख रहा था ना स्थूलभूत ये हो गया सूक्ष्म ये हो गया सत्यगुण ये सुख ये है अपना स्वरूप ये है सारी चीज़ें दिख गई दिखने के बाद भेद भी अपने आप दिख जाएगा ना तो वो भेद दिखने के बाद एक ज्ञान विशेष फिर उठेगा वो उठा हुआ ज्ञान परवेरा हो जाएगी उस जान के आधार पर अगला काम होगा शुरू एक ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान होता है ये स्थिति आएगी Oh